कवितावली बालकांड धनुर्यज्ञ छो छोनी में के छोनिपति पति जय जिन्हय छत्र छाया छोनी छोनी नी छाये आयेराज के प्रबल प्रचंड बरिंड बर बेसुबपू को बोले बैदे ही बरकाज के बोले बंदे बृद बजाय बरबाजने बाजे बाजे वीर बाहू समाज के तुलसी मुदित मन पुर नर जेते बार बार हे। हे मुख औध मृग के जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभामान है ऐसे पृथ्वी भर के राजा लोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ आकर उनके स्थान में छाये हुए हैं वे बड़े बलवान प्रतापी और तेजस्वी हैं उनके शरीर और वेश भी बड़ी सुंदर हैं और वे श्री सीता जी को वर्ण करने के शुभ कार्य से बुलाए गए हैं श्रेष्ठबंदीजन उनकी वृद्धावली का बखान करते हैं बाजे वाले बाजे बजाते हैं तथा उस राज समाज के कोई कोई वीर भी अपनी भुजाएं ठोकते हैं तुलसीदास जी कहते हैं इस समय जनकपुर के जितने नरनारी हैं वे सभी अवध के श्री भगवान राम का मुख बारम्बार देखते और मन ही मन प्रसन्न होते हैं स्वयं पवन पुरु कान धू नुन के निधान रूप धाम सोम काम को बान बलवान जात धान अपी खे सूर्य के घुमान सदा सालिम संग्राम को दशरथ के तुलसी के के तुलसी चाप चंद्रमाल लाम को सीता जी के में जहां राजाओं का समाज जुड़ा हुआ था बहुत से राज राजेश्वर और सम्राट थे उनके नाम कौन जानता है वे वायु इंद्र अग्नि सूर्य और कुबेर के समान गुण के भंडार और ऐसे रूप राशि थे कि उनके सामने चंद्रमा तथा तो कामदेव भी क्या है उनमें बाणासुर और राक्षस रावण जैसे सूरवीर भी थे जिन्हें संग्राम भूमि में सदा ही सकुशल रहने का अभिमान था अर्थात जो संग्राम में सदा ही दृढ़ रूप से क्षति रहित विजय लाभ करते थे उसी राज समाज में तुलसीदास के समर्थ प्रभु दशरथनंदन राम ने चपलता से चंद्रमौली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया मैन महनो पुर दहनु गहनु जान आन के सबै को सारु धनुष गढ़ा है जनक सदस्य जय भले भले भूमिपाल किएही नलुआपनो बढ़ा जो है कुलिश कठोर कुरम पीठ ते कठिन अति कठिन पिनाकु काहू चपर चढ़ा है तुलसी सुराम के सरो जपानी ही मानो बारे पुरा रही है। श्री महादेव जी ने काम का दलन और त्रिपुर का नाथ बहुत कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मगाकर उनका सार रूप यह धनुज बनवाया था उसने जनक जी की सभा में जितने बड़े बड़े राजा आए थे उन सभी को बलहीन कर अपना ही बल बढ़ा रखा वज्र से भी कठोर और कछुए की पीठ से भी कड़े उस धनुष को कोई भी राजा बलपूर्वक फूर्ति से नहीं चढ़ा सका तुलसीदास जी कहते हैं किंतु वही धनुष भगवान राम के कर कमल का स्पर्श होते ही टूट गया मानो महादेव जी का उसे बालेपन आरंभ से यही पाठ पढ़ाया हुआ है दिगति उर्वी अतिगुर सर्व फपय समुद्र सर ब्याल बधिर काल पिकल दिख पाल चरा चर। परत हिम चौके कलमल्योम ब्रह्मंड खंड चंड धुन जब ही राम शिव धनु धल्योम जिसमें श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा उस समय उसका प्रचंड शब्द ब्रह्मांड को पार कर गया और उसके आघात से सारे पर्वत समुद्र और तालाबों के सहित अत्यंत भारी पृथ्वी दगमगाने लगी सर्प बहिरे हो गए संपूर्ण चराचर एवं इंद्रादि दिग्पाल गण व्याकुल हो उठे दिग्गज लड़खड़ाने लगे रावण मोह के बल गिरने लगा देवताओं के विमान चंद्रमा और सूर्य आकाश में परत टकराने लगे महादेव जी सहित ब्रह्मा जी चौक पड़े और वाराह कच्छप तथा शेष जी भी कलमला उठे लोचनाभिम घन श्याम राम रूप शिशु सखी कहे सखी सो तु प्रेम पालरी बालक नृपाल तो जो के ख्याल ही पिनाक कुतोर जो मंडली कमंडली प्रताप धापु धालिरी जनक कोशिया को हमारो तेरो तुलसी को सबको भाव तो वह है मैं जो कशो कालि कौशिला को को तो कोई सखी दूसरी सखी से कहने लगी अरी सखी रामचंद्र जी के इस नयन सुखदायक नेग श्याम रूप शिशु का तू प्रेम रूपी दूध से पालन कर जहाँ एकत्रित हुए मंडलेश्वरों को जो अपने प्रताप का अभिमान था उसे चूर्ण इस राजकुमार ने संकल्प मात्र से ही धनुष तोड़ डाला मैंने जो तुझसे कल कहा था अब महाराज जनक का सीता का हमारा तेरा और तुलसी का सभी का मनमाना होगा अरे आदि, अब संतुष्ट होकर रानी कौशल्या को, की कोप पर अपना शरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथ की भी भलैया लो धूब धरो चनकनक थार भरी भरी आरती सवारी बरनार चली गावती कर आरतीवार जानकी के को सखियां तुलसी मुदित मन जनक नगर जनम झांकतीरो शोभा पावती मनोह चकोरी चारू बैठी निज निज नीर चंद की पलकों सौभाग्यवती के थालों में डूब दही और रोली भर भर कर आरती हुई चली जानकी जी के कर कमल जयमाला लिए सुशोभित हो रहे हैं उन्हें सखिया सिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहना दो तुलसीदार्थ तो जी कहते हैं जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न है झरोखों में आकर झाँकती हुई रानियां भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं मानो अपने अपने घोसलों में बैठी हुई मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का अनिमेष नेत्रों से पान कर रही हैं नगर निशान बर्बाद है, ब्यो मधुन्द भी विमान चढ़िगान कह के, के सुर नार नाचहि जयति जयति जय माल राम हु बर सूमन सुर रू रे जनक को पन जो सब को भाव तो भयो तुलसी मदित रोमी सावरो किशोर गोरी शोभा जुग जुग जिन जुवती जन जा चही। नगर में मनोहर नगाड़े और आकाश में धुमधुमिया बज रही है देवांगनाय विमानों पर चढ़ गागा कर नित्य कर रही है तीनों लोगों में जय जयकार छाया हुआ है भगवान राम के गले में जयमाला सुशोभित है देवता लोग भगवान के सुंदर रूप पर मुग्ध होकर तुल्पों की वर्षा कर रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई सब लोगों की अभिलाषा पूरी हो गई अतः आनंद के कारण उनके रोम रोम में हर्ष भर गया है युवतियाँ उस श्याम सुंदर कुमार और गौरवर्ण कुमारी की शोभा पर तृण तोड़कर मनाती है कि यह जोड़ी युग युग जीवित है भले कहत भले लोक की जगत पितु रामचंद्र जान जी जो हो नला गये मुह कारिखी देखे है अनेक ब्याह सुने पुराण वेद बूझे हैं सुजान साधु नर नाम से न भर दुल न सी सारिखी अच्छे राजा लोग नीच राजाओं को भली प्रकार समझा कर कहते हैं कि समाज को देखकर कर पवित्र ढंग से बात कीजिए श्री जानकी जी को जगत की माता और कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी को जगत के पिता जानकर मन में ऐसे विचार कर देखो जिससे मुँह में कालीमा ना लगे अनेकों विवाह देखे हैं वेद पुराण भी सुने और श्रेष्ठ साधु पुरुषों से तथा जो अन्य स्त्री पुरुष परीक्षा कर सकते हैं उनसे भी पूछा है परंतु ऐसे समान समझि और समाज की जोड़ी कहीं नहीं है और न श्री रामचंद्र जी के समान दुल्हा तथा श्रीजान की जैसी दुल्हिन ही है बानी हरम सही भरी लो बहु हैद नार तो पर नारद सो परदान नारद सो तो खो दिन कही जग में जगमति मगति जोर एक दूजो को कहैया और सुनैया चष चारिखो रमा रमा रमन सुजान हनुमान कही सीयसी नतीय न पुरुष राम सारिखो सरस्वती ब्रह्मा पार्वती शिव शेष और गणेश ने कहा है और चिरंजीवी लोमस तथा कागभूसुंड जी ने साक्षी दी है जिन नारद जी कहीं पर्दा नहीं है और जिनके समान दूसरा कोई स्त्री पुरुषों के लक्षणों का जानकार नहीं है उन्होंने भी चौदहों भवनों के समस्त स्त्री पुरुषों को देखकर यही कहा है कि संसार में एक श्री राम जानकी जी की ही जोड़ी जगमगा रही है उनसे बढ़कर और कौन चार आँखों वाला बतलाने और सुनने वाला है स्वयं लक्ष्मी और श्रीमनारायण तथा तत्वज्ञ हनुमान जी ने कहा है कि जानकी जी के समान स्त्री और श्री राम जी के समान पुरुष नहीं हैं